Let me out. सुखदेव जी निकले गंगा जी के तट पर एक प्यासा बैठा था और उसकी प्यास गंगा जी के जल से नहीं कथा गंगा से बुझनी थी वहां पहुंचे सुखदेव जी और यह रस सुखदेव जी ने परीक्षित के कान में उड़ेला सात ही दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति हुई परीक्षित महाराज के दिव्य जन्म कर्म की कथा सुनाया है भागवत में सुत जी ने कौरव पांडवों में जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में व सेना का नाश हुआ भीमसेन ने अपने गदा प्रहार से दुर्योधन के उरुदंड तोड़ दिए दुर्योधन पीड़ा से कराहता हुआ पृथ्वी पर पड़ा था तब दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से अश्वत्थामा ने पृथ्वी को न पांडवी करने का विचार किया रात के समय में जब पांडव सोए होंगे तब जाकर मैं उन पांडवों की हत्या करूंगा अनजाने में पांडवों के स्थान पर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या कर दी उन्हें अंधकार में सोए देखकर कि भई ये पांडव सोए सोए थे द्रौपदी के पांच पुत्र द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को मारकर मैं ले आऊंगा और द्रौपदी उसके कटे हुए सिर पर अपना पांव रखकर तब पुत्र शोक का स्नान करेगी ये प्रतिज्ञा अर्जुन जी ने करी कृष्ण सारथी बने अर्जुन रथी बनकर अश्वत्थामा को पकड़ने चले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन जी के ऊपर भगवान ने आज्ञा करी अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया दोनों ब्रह्मास्त्र को मंत्रोचार मंत्रोच्चार पूर्वक संवरण कर लिया फिर अश्वत्था को बांधकर घसीट कर ले आए रोती हुई द्रौपदी के पास तथारुदम पशुवत्शबद्ध अवांग मुखम कर्म जुगुप्स निरीक्ष कृष्णा अपत गुरु वाम स्वभा कृपया दुष्कृत किए हुए अश्वत्थामा को गुरुपुत्र को बांध कर ले आए रोती हुई द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया लो द्रौपदी यह है तुम्हारे पांच पुत्रों का हत्यारा जब द्रौपदी ने देखा सामने गुरुपुत्र खड़े हैं दो हाथ जोड़कर द्रौपदी ने माथा झुकाया, वंदन किया आश्चर्य जिसने द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या करी है द्रौपदी उसको वंदन कर रही है वंदन में वैर के शमन की क्षमता है प्रतिशोध की भावना वैर की अग्नि में आहुति का काम करती है वैराग्नि को शांत करना हो तो क्षमा के जल से ही किया जा सकता है द्रौपदी ने क्षमा भाव से और अश्वत्थामा को पूज्य भाव से प्रणाम किया और द्रौपदी बोली मुच्चताम मुच्चताम एश ब्राह्मणो नितराम गुरुहु मुक्त करो इनको मुक्त करो मुच्चताम एक बार नहीं दो बार बोली है मुच्चताम मुच्चताम एश दो बार मुच्चताम बोलने का मतलब है चाहे इन्होंने जो भी किया हो इनको मुक्त कर दिया जाए ये तो गुरुपुत्र है हमारे पूजनीय हैं इनको बांधा बांधना उचित नहीं इनको छोड़ो अरे द्रौपदी जिसको तुम गुरुपुत्र समझकर प्रणाम कर रही हो उसी ने तुम्हारे पांच पुत्रों की हत्या करी है। तो द्रौपदी बोली तो फिर क्या अब हम इनकी हत्या करेंगे और इनको मारने से मेरे पुत्र पुनर्जीवित हो जाएंगे क्या यदि नहीं तो मैं संसार की एक माता पुत्र के वियोग में रो रही हूं उसके आंसू पहुंच न सको तो कोई बात नहीं लेकिन इसको मारोगे तो इसकी मां भी मेरी तरह आंसू बहाएगी कम से कम संसार की एक दूसरी माता को पुत्र के वियोग में रुलाओ तो नहीं कितना तो कर सकते हो और मेरे पांच पुत्र मारे गए तो मैं निराधार नहीं हूं मुझे पांच पतियों का आधार है लेकिन इसको मार दोगे तो इसकी मां की दशा मुझसे भी बुरी होगी क्योंकि इसकी मां ने अपने शिर से पति का छत्र तो गमाया ही है गुरुद्रोण कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए हैं माता कृपी विधवा हुई है अब वो एक पुत्र के आधार पर जी रही है यदि उस आधार को भी छीन लिया गया तो गुरु पत्नी का कौन उसके दशा मुझसे भी बदतर हो मुच्छता मुच्छता और यदि वो कुछ नहीं सोचना है तो कम से कम इतना तो सोचो कि सरहस्य धनुर्वेद आप जिनसे सीखे हो वे गुरुद्रोण पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े क्योंकि शास्त्रों के वचन के अनुसार पुत्र पिता की ही आत्मा कहलाता है पुरुष अपनी आत्मा को ही पुत्र के रूप में अपनी पत्नी से प्रकट करता है तो पुत्र पिता की ही आत्मा है। पुत्र के रूप में साक्षात गुरु द्रोण तुम्हारे सामने खड़े हैं। गुरु के तुम्हारे ऊपर अनंत उपकार है क्या उन उपकारों का बदला इस तरह चुकाओगे गुरु पुत्र की हत्या करके द्रौपदी के बोलने में न्याय है धर्म है करुणा है निष्कपट वाक्य है महापुरुषों को शोभा देने वाले वाक्य युधिष्ठिर ने समर्थन किया अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है छोड़ दो भीमसेन बोले इसको छोड़े जिसने हमारे पुत्रों को मारा अर्जुन देख क्या रहे हो अपनी प्रतिज्ञा को याद करो और इसके धड़ मस्तक को अलग करो अर्जुन की प्रतिज्ञा के अनुसार इसको मारना है द्रौपदी के अनुरोध के अनुसार इसको छोड़ना भीमसेन कह रहे हैं मारो युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ो क्या किया जाए मार दिया जाए कि छोड़ दिया अर्जुन के लिए समस्या हुई यदि मारते हैं तो ब्रह्महत्या का पातक लगता है क्योंकि ये ब्राह्मण है गुरुपुत्र है छोड़ देते हैं तो प्रतिज्ञा भंग का पाप लगता है न ये करने से धर्म रहता है न वो करने से धर्म रहता है तब धर्म संूढ़ चित्त को सदगुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती सदगुरु रूप श्री कृष्ण सामने खड़े हैं पूछा क्या करू भगवान ने कहा आतताई को तो मारना ही चाहिए वध के योग्य है सुरापान स्वर्ण चोरी हिंसा करने वाला ये सब आतताई है वह वध के योग्य है लेकिन जब वह ब्राह्मण है तो उसका वध शिरेदन से नहीं होगा शिखा छेदन से होगा इसलिए अश्वत्थामा की शिखा को काटकर अश्वत्थामा का मणि लेकर के धक्का देकर के अश्वत्थामा को भगा दिया ब्राह्मण की शिखा का छेदन ब्राह्मण की हत्या है सर्प से मणि ले लेना सर्प की मौत के बराबर है पूजनीय आदरणीय व्यक्ति का भरी सभा में अपमान उसकी मृत्यु के समान है और किसी कृपण कंजूस आदमी से चंदे में एक रुपया भी ले लेना वो उसकी मौत के समान एक कंजूस शेठ जी के पास अनाथ आश्रम वाले गए चंदा मांगने क्या हम आश्रम चलाते हैं और 200 बच्चे हैं हमारे अनाथ अनाथ आश्रम में आप इसमें कुछ दीजिए शेठ जी ने अपने दो बच्चे दे दिए वो क्या देगा कृपण से एक रुपया भी ले लेना उसकी मौत के बराबर अश्वत्थामा को इस प्रकार छोड़ दिया पांचों पुत्रों का दाह संस्कार किया पंड कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी हुए धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ अब द्वारका जाने के लिए तैयार हुए रथ तैयार है प्रभु जाने के लिए तैयार है सब लोग विदा करने आए हैं और तब अचानक दौड़ती हुई उत्तरा अर्जुन जी की पुत्र अभिमन्यु की विधवा हुई पत्नी उत्तरा विराट तनया और परीक्षित की मां दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई भगवान के चरणों को पकड़ लिया पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभ यत्र मृत्यु परस्परं पाहि पाहि महायोगिन रक्षा करो रक्षा करो यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो भले ही हो जाए लेकिन मेरे उदर में जो बालक है उसकी मृत्यु ना इसके उधर में कौन है परीक्षित लेकिन किससे रक्षा अश्वत्थामा को जीवन दान देकर छोड़ दिया था पांडवों ने लेकिन प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा ने पृथ्वी को नपांडवी करने का विचार किया पांच पांडवों को मारने के लिए पांच बाण छोड़े और पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के उदर में है यह जानकर उस गर्भ का नाश करने ब्रह्मास्त्र छोड़ा इसलिए उत्तरा दौड़कर भगवान की शरण में आई, रक्षा करो रक्षा करो यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो भले ही हो जाए इस ब्रह्मास्त्र से लेकिन मेरे बालक की रक्षा हो क्यों इस वंश को आगे बढ़ाने वाला यही बालक इस वंश में आपकी सेवा की परंपरा चलती आई आपकी सेवा की परंपरा की रक्षा होए पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेवा की परंपरा चलती रहे इसलिए हम यह बालक चाहते हैं इसकी रक्षा कीजिए वैष्णव भी पुत्र चाहता है लेकिन क्यों ठाकुर जी की सेवा की परंपरा चलती रहे ये पुत्रेशणा नहीं है सामान्य पुत्रेशणा नहीं है ठाकुर जी की सेवा की परंपरा चलती रहे इसलिए बच्चा चाहिए यह वैष्णव को शोभा देता है भगवान ने पांच बाणों को आते देख अपना सुदर्शन छोड़ा पांचों बाणों को आकाश में काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के उदरस्त शिशु की रक्षा करने उत्तरा के श्वास के द्वारा भगवान श्रीहरि जो सभी के श्वास रूप हैं उत्तरा के उधर में प्रविष्ट हुए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज को मिटा दिया अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया यह कि परीक्षित है गर्भ में परीक्षित की रक्षा मां के गर्भ में भगवान ने करी केवल परीक्षित की यह कथा नहीं भैया हम सभी की यही कथा है सभी की रक्षा मां के गर्भ में भगवान ही करते नौ नौ महीना इतनी संकरी जगह में रहना प्रयोग करके देखना अब दो फिट बाय दो फिट चार फिट की हाइट एक डिब्बा बनाओ पर अंदर घुसो बंद कर दिया जाए कितने समय तक रहोगे कोई खिड़की नहीं कोई हवा के आने जाने की व्यवस्था नहीं और फिर एक तरफ से थोड़ी आग लगाओ वो डिब्बा गर्म होता रहेगा फिर देखो क्या दशा होती तो ये तो दो बाई दो और चार फीट की हाइट वाला डिब्बा है मां का गर्भ तो उससे भी छोटा अब तो तुम बड़े हो गए हो इसलिए मैं इस साइज के डिब्बे बनाने की बात कर रहा हूं लेकिन मां के छोटे से गर्भ में कोई खिड़की नहीं जहां से हवा आए और मां के जठर की अग्नि वो जला रही है एक और मलमूत्र से भरा हुआ गड्ढा दूसरी और जठर की अग्नि और अंधकार से भरा हुआ वो संकरा स्थान और उसमें अंधे मुंह लटक रहा है कौन रक्षा करता है वहां पर मां के गर्भ में प्रत्येक जीव की रक्षा भगवान ही करते हैं। कुा माता ने जब देखा कि भगवान ने मेरे पांचों पांडवों की रक्षा करी और उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा करी और हमारे वंश को आगे बढ़ाया तो कुंता माता गदगद कंठ से भगवान की स्तुति करने लगी नमस्ते पुरुषं द्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वूतावस्थितसुदेवाय देवीनंदनाय नंदगोपकुमराय गोविंदय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकज नमः नम नमस्ते पंकजा स्तुति करते हुए कुंता माता भगवान से कहती हैं कि प्रभु आपने अपनी मां पर जितना प्रेम बरसाया उससे ज्यादा कृपा मुझ पर बरसाया आपने अपनी मां देवकी की रक्षा तो करी कारागार से लेकिन देवकी के जिन पुत्रों को ने मार डाला उनकी रक्षा नहीं करी जबकि यहां तो मेरी रक्षा मेरे बच्चों समेत आपने करी और एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ मांगू भगवान ने कहा मांगिए बुआ जी जो चाहती हैं मांग लीजिए है। तो कुंता माता ने कहा कन्हैया मेरी जिंदगी की झोली को दुखों से भर दो विपत्तियों से भर दो विपद संतुन शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु तो दर्शनम यद पुनर्भव दर्शन भैया ऐसा कौन मांगेगा भगवान से दुख कौन मांगेगा हम तो संसार में दुखी होते हैं तब भगवान के पास जाते हैं कि छुड़ा दे मेरे बाप कृपा कर उतारते हैं आरती ठाकुर जी की लेकिन गाते क्या हैं हम भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे जय जगदीश हरे आरती उतारने का क्या मतलब है आरती पीड़ा दुख जिसको तुम चाहते हो उसकी आरती उतारो यानी उसके दुख को उसकी पीड़ा को तुम ले लो और फिर आरती तुम लो यानी खुद ले लो कि तुम सुखी हो तुम्हारी सारी पीड़ा मुझ पर आ जाए वो जो भलैयाने नहीं रहती मां बलाइया लेती है ना कि तेरी सारी अलिया बला सब दुख पीड़ा मेरे ऊपर आ जाए तू सुखी रहे आरती उतारने का ये मतलब है तो उतारते तो आरती भगवान की कहते क्या है भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे जय जगदीश तो हमारे संकट को दूर कर एंड वी डोंट हैव टाइम वी डोट हैव मच टाइम क्षण में कमौन हरियम हरियम कमौन मेरे दुख को दूर कर <laughs> भक्तजनों के एक संकट क्षण में दूर कर और तू कर सकता यू कैन डू इट कमॉन आरती उतारते समय जैसे है ये कर रहे हैं हम भगवान को हैं? <laughs> आरती उतारने का मतलब है तुम जिसको चाहते हो उसकी सारी पीड़ा दुख तुम ले लो और तुम सुखी हो ये बात तो हम तो आरती ले लेते हैं और फिर सुख के खुशियों के फूल मंत्र पुष्पांजलि भगवान को समर्पित तुम्हारी आरती तुमसे उतारी हमने अपने सिर पे ले ली और तुम तुम्हें खुशियों के फूल प्रसन्नता के फूल ये प्रेम है साहब कुंता माता ने भगवान से दुख मांगा क्यों बोले तो जब जब हमारे जीवन में दुख आया विपत्ति आई तो उन विपत्तियों से हमारी रक्षा करने के लिए दौड़कर तुम हमारे पास आए विपत्तियों ने तुम्हारा दर्शन कराया कन्हैया और तुम्हारा दर्शन कैसा है अपुनर्भव दर्शनम एक बार जिसको दर्शन हो जाए उसको दूसरी बार संसार में आना नहीं पड़ता और जब तक विपत्ति रही तब तक तुम रहे विपत्ति मिट गई तुम चले गए तो यदि विपत्ति में ही तुम्हारा साथ रहता है कन्हैया तो फिर विपत्ति हमेशा रहे हमारा हमारे जीवन में ताकि तुम्हारा साथ सदा सदा के लिए हमारे ये दुखों से प्रेम नहीं है प्रेम तो कन्हैया से है लेकिन कहने का तात्पर्य है यदि तुम दुखों में साथ रहते हो तो कन्हैया हमेशा के लिए दुख रहे हमारी जिंदगी में ताकि तुम सदा हमारे साथ रहो बस तुम्हारा संग तू ना मिला तो सारी दुनिया मिले भी तो क्या ठाकुर है तो सारे दुख सही हैं तो भगवान के वियोग में सुख भी दुख बन जाता है वैष्णव के कुंदा माता ने भगवान की स्तुति करी और फिर भगवान ने द्वार का जाने का कार्यक्रम थोड़ा पोस्टपोन कर दिया कि अब रुक जाते हैं यहां इस प्यारी सी बुआ के पास क्योंकि वो सानिध्य चाहती हैं कहती है देखो हमारी पीड़ा गई हमारी विपत्ति गई और तुम चल दिए तो फिर विपत्ति रहे कन्हैया ताकि तुम जाओ ना तुषी ना जाओ वो वाली बात थी तो कन्हैया इसलिए लिपट गए बुआ से ठीक है भाई नहीं जाते बुआ कर दिया कार्यक्रम छोड़ दो भाई खोल दो रथ को और भगवान इसलिए भी रुक गए हस्तिनापुर में कि कुरुक्षेत्र में बाण शैया पर सोए हुए पितामह छोड़ने की तैयारी कर रहे तो अंत समय में भगवान ने उसको दर्शन देना है तो पांचों पांडव द्रौपदी सबको रथ में बिठा के ले आए कुरुक्षेत्र में अनेक ऋषि मुनि भी आए हैं पितामह भीष्म के अंतिम दर्शन के लिए ने सभी का स्वागत किया और फिर युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश किया और अंत में विशुद्ध धारणा से अपनी मति को भगवान में लगाकर पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति करी यह सब स्तुति भाग है भागवत का कुंता स्तुति अब भीष्मी मूपकता वितृष्णा भगवती सात्वत कवे विभु स्वसुख मुपगे क्वचि विहर्त प्रकृति मुपेय प्रवा गचलुित श्रम